चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के जाऊँ पिया के देश हो रसिया में सज धज के जाऊँ पिया के देश होरसिया में सज धज के चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के छल के मात पिता की अखिया रोवे तेरे बचपन की सखिया भैया करे पुकार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार लीजिए साहब फिर आपकी बार जो आपसे बात करनी है उसका सारा सिलसिला और सारा दारोमदार पिछले हफ्ते का है आप सोचेंगे ऐसा क्यों देखिए साहब ऐसा इसलिए कि जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे किसी न किसी एक तरह के लोग मिल जाते हैं और मिल जाते हैं और मजबूर हो जाता हूँ मैं उनके बारे में बात करने के लिए हाँ। अब की बार साहब मुझे ऐसे अजीब और गरीब शख्स मिले जिनको क्या काम चोर तो नहीं कह सकता हाँ। मगर काम कह सकता हाँ। है ना हाँ काम बचाऊ कह सकते मतलब काम करना दिख रहा है कि काम नहीं देख... अब साहब यहाँ पर रुकिए मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा क्योंकि पहले मैं ये बता दू कि देखिए आज मैं जो बातें कर रहा हूँ ना उसका बुरा मत मानिएगा वो क्यों क्योंकि देखिए नहीं नहीं इसमें बुरा मानने की बात हो सकती है मानेंगे? अरे भैया क्योंकि वो जो मैं काम बचाऊं जिनको बता रहा हूँ ना वो कभी ना कभी हम सब उस हालात में होते हैं जी हमने कि आप मेरे लिए कह रहे चाहे या अन जाने या अनजाने अच्छा आप सोच होंगे कि मैं पहलियां बुझा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं कोई पह नहीं बुझा रहा हूं अब मैं अपनी बात पहले साफ कर दफ्तर में देखा है साहब अरे अपने ही दफ्तर में देखा होगा कि अगर आप कोई काम करने लगते हैं और जरा दिल लगा के करते हैं बस अब होता यह है कि बगल वाले का काम भी आपके मथे आ जाता है और अगर कहीं आपने एक जिम्मेदारी ज्यादा ओढ़ ली तो साहब वो दूसरी जिम्मेदारी और साथ में एक जिम्मेदारी भी आपको आ जाती भाई है। ये तो परिवारों में घरों में होता है ना हाँ, हाँ। साहब ये, ये घर में भी होता, होता है, है। यानी कि अगर आपने कहा हाँ। कि भाई जरा चाय बना देते हाँ। और साहब कोई बंदा उठ गया तो साहब वो चाय बना देते में हाँ. फिर होता यह है कि वो एक प्याला चाय से ना कितने प्याले चाय हो जाती है इस पे आपको एक बात बता दूं जो बोला वो कुंडी खोला <laughs> आप जानते हो ये देखिए ये कहावत है ना ये बड़ी अच्छी कहावत है हाँ. जाड़े की शाम में यानी रात में अगर आप रजाई में बैठकर गरमा गरम चाय की चुस्किया ले रहे हो हाँ। या बैठे हुए शांति से किताब पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो या आपस नहीं, नहीं, में बतिया तो क्या होगा ना हाँ। थोड़ी एक्टिविटी होती रहेगी ये छोड़ दीजिए कोई एक्टिविटी आप नहीं कर रहे यानी ना मुंह चल रहा है ना जुबान चल रही है बस मुंह चल भी रहा है तो खाली मूंगफली फाकने के लिए या चाय सुड़कने के लिए उस समय में अगर कोई दरवाजे पर आ जाए भाई साहब तो होता यह है कि कहा यह जाता है कि मुझे सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि जो बोला जिम्मेदारी कुंडी खोलने की उसी की होगी तो इसीलिए भैया जो बोले वो कुंडी खोले इसलिए बेहतर यह है कि न बोलो हाँ। और न कुंडी खोलनी पड़ेगी जो दरवाजे पे आया है दरवाज़ा अरे भैया जा... सूख जाए अकड़ जाए सूखेगा अकड़ेगा नहीं, नहीं दरवाजा तो खोला ही जाएगा आखिरकार हर ग्रुप आएंगे? में हर ग्रुप में हर घर में ऐसे लोग होते हैं जो कि काम करने की बीमारी से ग्रसित होते हैं ये सही। और साहब उनको आदत है काम करने की क्योंकि कुछ लोगों की आदत है जबान चलाने की और कुछ बेचारे मजबूर ऐसे हैं जिनकी आदत है हाथ चलाने की कुछ लोगों का आदत है दिमाग चलाने का वो प्लान करते हैं।, हाँ। हैं और साहब कुछ लोग हैं जो बेचारे जबान चलाते हैं अरे भाई कुछ काम हो तो बता देना <laughs> अरे भैया कुछ करने का हो तो कह देना आना मत हाँ। अंग्रेजी में बोलते हैं डोन्ट हेजिटेट टू डिस्टर्ब मी अब ये क्या होता है भैया? जब तुम रहे कि हो जाओगे, हाँ। तो हम कहे तुम्हें करेंगे। हाँ। फिर हेजिटेट तो करबे करेंगे जब तुमको कह रहे हो कि तुम डिस्टर्ब जाओगे। मगर हिंदी में तो नहीं है ना अरे तो भैया देखिये हम हाँ? आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो यही है हर परिवार में हर दफ्तर में हर समूह में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होता है या ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति होते हैं जो, जो बारंबार जाहिर करते हैं कि काम के प्रति उनके हृदय में समर्पण की भावना अतिशय भरी हुई है यानी कि वो हर काम को करने के लिए माहिर होते हैं हाँ। उन्हें पता होता है कि कैसे करना है काम वो सलाह भी देते हैं कि साहब देखिए ये काम ऐसे किया जा सकता है हाँ। साथ में वो ये भी कहते हैं हाँ। हम तो भैया क्या बताएं काम तो हम बहुत करना चाहते हैं मगर कोई हमसे कहता ही नहीं है अब ये क्या बात हुई अब साहब बात तो यही हो रही है भाई देखिए जो काम बहुत करता है उसको काम कोई बताए या ना बताए वो कर सकता है ना अरे भाई सकना सकना एक अलग बात है यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है आंखों देखी Okay. आप जो बता रही हैं वो कह रही हैं किताबों पढ़ी <laughs> हैं तो है। किताबों पढ़ी और आंखों बहुत फर्क है okay. तो अब हमने देखा, हमने देखा जब ऐसे एक दो दृश्य पिछले हफ्ते में देखे ना तब साहब हमें लगा कि यार ये जो बात है ना इस पे तो बात करनी ही चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आप और हम क्या करंट टॉपिक टाइप के लोग हो गए हैं नहीं नहीं कर नहीं भाई देखिए अब तो तो तो ये बातों बातों का का सिलसिला सिलसिला है है ना तो कैसे निकलता है? अरे बातों का सिलसिला ऐसे ही निकलता है जैसे जब मौका दर मौका लगे तो शिकायत कर लीजिए कि भैया फलाने के घर गए थे हाँ। यार चाय को भी नहीं पूछा अरे? और कहीं उसने चाय को पूछ लिया हाँ। तब क्या बोलिएगा हाँ। अब एक चाय सूखी चाय पिला दी हाँ। अब देखिए ये भूल जाते हैं कि चाय सूखी हो ही नहीं सकती अरे भाई चाय तो लिक्विड है सूखी कैसे होगी हाँ। मगर उनकी शिकायत होती है भैया चाय सूखी पिला दी यानी चाय के साथ कुछ चाहिए नाश्ता अरे भाई मतलब ये कि वो बेचारा अगर चाय के साथ पे बिस्किट दे दे तो कहेंगे अरे चाय भी मीठी बिस्किट भी मीठा अब कुछ नमकीन ला रख देते और कहीं उसने बेचारे ने दालमोट या भुजिया या कुछ रख दिया हाँ। बस भाई साहब उसके बाद अरे ऐसी थी अरे? इतना तिलेहर भुजिया था हाँ। इतना नमक था उसमें कि महाराज पूछिए बात करने लायक नहीं है तो सूखी देना तो साहब देखिए अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने आपसे ये कहा कि बात करने के लिए तो हमें कुछ टॉपिक चाहिए ना भाई अब चाहे वो करंट हो और चाहे इतिहास का अब देखिए इतिहास के टॉपिक पे बात करने लगते हैं तो आप लोग कहते हैं साहब पॉलिटिक्स पे बात करने लगे अरे हम कहीं बांग्लादेश की बात करेंगे तो पता चला कोई आके हमें जलाने पर तुल जाएगा है? अब साहब देखिए ये सब नहीं करना है <laughs> भाई हम देखिए हालांकि हम देश के बड़े सुरक्षित हिस्से में बैठे हुए हैं यहाँ तक बांग्लादेशियों का पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है बहुत टाइम लगेगा उन्हें यहाँ तक पहुंचने में मगर हम उसकी बात नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं ये मत कहिए कि ये करंट टॉपिक है ये कहिए कि ये टॉपिक ऐसा है जिसपे हमारी नजर अभी पड़ी है वह, अरे वाह क्या क्या परिभाषा दी है वाह वाह वाह वा। कहाँ गए गोड़, गोड़ भी यहीं है और धरिए आप इसको हम धरने को नहीं रोकेंगे भाई अच्छा चलिए साहब तो साहब बात हम लोग ये कर रहे थे कि देखिए किसी विशेष ओकेजन की बात नहीं है ये हम ये बताना चाहते हैं कि घर परिवार में भी आपने ऐसे घर भी देखे होंगे जहाँ पर की खाना खाकर थाली मेज पर ही आगे खिसका दी जाती है क्योंकि अब ये आशा की जाती है कि घर का ही कोई सदस्य चाहे माँ हो बेटी हो बेटा हो कोई हो वो थाली उठा के ले जाएगा कारण कि ना तो हमको थाली लाने की तमीज है और ना हमें थाली ले जाने की तमीज है तो आपने सीखा क्यों नहीं अब साहब सवाल देखिए यह भी एक नजरिया है कि भाई साहब सीखा क्यों नहीं क्योंकि अब जब जब ये नजरिया सामने आएगा कि सीखा क्यों नहीं हमारे जैसे लोग तो फौरन ये कहेंगे आपने सिखाया क्यों नहीं अब आप बताइए साहब तो इसका मतलब तो यह हो गया कि यह जो दोषारोपण हो रहा है ये दोषारोपण इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं तो अब चलिए हम लोग सबसे पहली बात उनकी करें जो कि किसी सामाजिक स्थिति में यह कहते रहते हैं कि साहब काम हो तो बताइएगा तो साहब यहाँ पर मेरा कहना यह है कि ये एक तरह का आ, मतलब एक मनह स्थिति है अब सवाल ये उठता है कि इस मनह स्थिति को देखकर आप केवल चिढ़ सकते हैं या इसके लिए कुछ किया भी जा सकता है हाँ साहब देखिये कितने आसानी से हमारी पत्नी ने कह दिया इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता नहीं नहीं नहीं हम दूसरे को सुधारने का तो ठेका ही नहीं ले रहे हम तो खुद कर सकते हैं सॉरी माफ कीजिएगा हमारा विचार यहाँ पर इनके अपनी पत्नी से बिल्कुल विपरीत है हमारा विचार ये है की यदि किसी ने ये कहा तो ये आशा न की जाए की वो खुद उठ के करेगा आप उसको बता दीजिए कि भाई साहब ये करना है करिए हमको याद आ रहा है कि किसी महिला ने हमसे कहा भाभी जी हम क्या करा दे हमने कहा सलाद काट दीजिए उन्होंने सलाद काटा जितनी देर में हमारी बाकी रोटियां बनी बाकी सब्जी बनी उतनी देर में वो पूछ पूछ के जो सलाद काटा है स्क्वायर काटू लंबा काटू मोटा काटू पतला लगा के सर में छेद हो जाएगा अरे भाई आप देखिए एक बात सोचिए सलाद हाँ। तो उन्होंने काटा ना चाहे पूछ के काटा या जैसे भी काटा देखिए साहब यहां पर मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा सीमित कर लीजिए ये उम्मीद मत करिए कि जो अगला जो आपसे पूछ रहा है वो आपके मन की करेगा आपके मन की नहीं करेगा की जरूरत है। हाँ जरूरत है ओके। क्योंकि उसने यही सीखा है उसको सिखाया नहीं गया ठीक हाँ, है और चूंकि उसको सिखाया नहीं गया तो ये जिम्मेदारी किसी और की हो गई उसकी जिम्मेदारी नहीं है अच्छा अब उसकी जिम्मेदारी ना ये थी कि वो काम करेगा ना ये थी कि वो पूछेगा तो हम मगर हमने तो अब आपकी जिम्मेदारी था। था। नहीं नहीं था अब आपकी जिम्मेदारी आ गई तो... आप क्या करिएगा हाँ। कि आप उसको बता दीजिए कि भाई साहब आप ये करिए और ऐसे करिए मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने का हाँ। ये एक तरीका है जी, आपने देखे एक बात घर परिवार में अक्सर क्या होता है कि महिलाएं अब उसको वो तो कहती है काम के बोझ से पिसती रहती हैं पिसती विस्ती तो कुछ नहीं रहती हैं हाँ। मगर देखिए महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़कर काम करती है ये बहुत स्थापित तथ्य है अब इस स्थापित तथ्य में एक बात क्या है जैसे हमारी पत्नी अभी कह रही है कि अगर दूसरे से कह देंगे ना तो वो असर में छेद हो जाएगा वो हमारे मन का काम नहीं करेंगे तो तो अरे भाई तो मान लीजिए वो पूछ रहा है तो जवाब दे दीजिए ना आपको जवान ही तो हिलानी का बीस सवाल अरे बीस क्या वो चालीस पूछ सकता है आपको सवाल सोचिए ना हम कल ही से बल्कि आज ही से आपको बीस सवाल पूछ के एक काम के लिए अरे भाई हम सवाल आप कितने धीरे से जवाब देते हैं सवाल यह है कि अगर जो आपने डेलीगेशन की आर्ट सीखी है हाँ। तो आप इससे नहीं घबराएंगी हाँ। और अगर आपने डेलीगेशन की आर्ट नहीं सीखी है यानी जिसको मैनेजमेंट की भाषा में डेलीगेशन कहा जाता है हाँ। अगर आपने वो आर्ट नहीं सीखी है या उन महिलाओं ने जो वो बेचारी जो कहती हैं काम के बोझ से पिस रही हैं अगर उन्होंने नहीं सीखी है तो उनको भी वो सीखनी चाहिए और डेलीगेशन में ये सब जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ना ये कोई बहुत अहम नहीं है इन सब का समाधान उपलब्ध है जी, आप देखिए मुझसे इसमें अब देखिए मैं ये समझ रहा हूं मैं ये बात भी मान रहा हूं कि आपको परेशानी होगी बार बार पूछा जाएगा क्योंकि दफ्तर की सिचुएशन में जब डेलीगेशन होता है तो वहां पर जो डेलीगेट करता है ना उसके पास अथॉरिटी होती है तो उससे बेवकूफी के सवाल नहीं पूछे जा सकते मगर घरेलू परिस्थिति में आपके पास वो अथॉरिटी नहीं होती है इसलिए आपसे बेवकूफी के सवाल पूछे जा सकते हैं यहां पर साहब मेरा केवल एक ही निवेदन है कि बेवकूफी के सवालों के बेवकूफी के जवाब भी दिए जा सकते हैं बस यहीं पे हमारी तो और बस उसका जैसे मसलन आप ही का उदाहरण ले रहा हूँ अगर कोई आपसे पूछता है कि सलाद को लंबा या गोल आप और जब वो एक बार बता दें हमको ये पसंद है तो कह दीजिए इसके उल्टी तरह से काटिए हाँ। मसलन वो कहे गोल पसंद है तो कह दीजिए लंबा वाला काटिए और वो कहें लंबा पसंद है तो गोल वाला काटिए मतलब देखिए सवाल यह है आपके पास भी परे, परेशान करने की तकनीकें हैं अरे। आप चाहें तो मगर हमारे यहां पर क्या होता है जो बंदा एक काम कर रहा होता है ना वो क्या सोचता है कि यार ये दिमाग में छेद ना करवाया जाए जितनी देर में उसको काम समझाएंगे उतनी देर में तो हम खुद कर लेंगे ठीक है मानता हूं आप कर लेंगे मगर सवाल यह है कि फिर आपकी भी तो एक सीमा है और अगर आपको उस सीमा तक काम करने दिया जाएगा तो नतीजा क्या होगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्या आप चाहते हैं वो परिस्थिति आप नहीं चाहते हैं और हम भी नहीं चाहते हैं कि वो परिस्थिति आ जाए जिस समय की वो व्यक्ति टूट जाए वो मना करने लगे कि साहब नहीं मैं नहीं करूंगा आजकल ये बात बहुत चली हुई है ना कि लोग कहते हैं नहीं no. नहीं बोलना सीखिए हाँ, अच्छी बात नहीं है हमारे समाज मतलब हम लोगों को लोग संस्कार दिए गए हैं कि कर सकते हो कर लो यार क्या है हाँ बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा कि जब होता यह है कि मसलन कोई आप कहीं काम कर रहे होते हैं कोई चौके में काम कर रहे होते हैं कपड़े धो रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो उस समय होता यह है कि आपको लगता है कि यार मैं जो अभी कर रहा हूं अगर मैंने पांच यूनिट काम किया है तो छठी यूनिट के लिए मैं अगर आप उस फ्लो में छ यूनिट काम कर लेते हैं तो कोई नया यूनिट ऑफ वर्क जो है वो किसी और को दे दीजिए ना अच्छा। भाई आप रोटी बना रहे हैं तो आप रोटी बनाइए उससे कहिए कि सब्जी धो दे उतना तो कर सकता है हाँ। और ये देखिए ये भी डेलीगेशन की एक कला है कि हर एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के हिसाब से काम दिया जाए की भाई, भाई, भाई आप बच्चों को बच्चों को खाना बनाना सिखाती है ना तो अब हर बच्चे को तो आप सारा काम देती नहीं आप कोशिश करती है की बच्चे को उसकी क्षमता के हिसाब से काम दिया जाए जैसे मुझको ख्याल है एक दिन एक बच्चे को आपने कहा कि की टमाटर में कुछ छेद करने थे टमाटर कट करना था उसका प्रत्युत्तर दिया आपको क्या दिया था उसने उसके काम करके आपको दिखाया हाँ, हाँ, ना। बहुत अच्छा काम किया बड़ी मेहनत तो ये भी एक अपने आप में है अच्छा जैसे मसलन आप एक ले लीजिए बच्चों को पढ़ाना हाँ। भाई बच्चों को पढ़ाने की आपकी भी एक सीमा है हाँ। अब आप बच्चे को बजाय गलत पढ़ाने के आप एक सीमा के बाद कह दीजिए कि भैया अब मुझसे नहीं होता है ये किसी और को ये काम दे दिया जाए चाहे तो पिताजी ये काम करें चाहे तो कोई चाचा करें और चाहे तो स्कूल के मास्टर करे अब वहाँ पर जबरदस्ती अपने आप को इसमें झोंक देना बिल्कुल ये तो बात नहीं बनती है अच्छा साहब एक इसमें मैं ये भी उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग को ये ख्याल है कि भाई एक ज़माने में हमारे पिताजी ने सिखाया था कि भाई अपना बोझ खुद उठाना है हाँ। अब साहब वो बोझ खुद उठाने की बात ये हो गई कि मतलब स्टेशन पे आप जाएंगे तो अपनी अटैची बिस्तरबंद जो भी है वो खुद से उठा ले जाएंगे कुली नहीं कर सकते खुली नहीं कर सकते okay. अच्छा हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे थे अब रिश्तेदार ही कहूँगा उनको वो ऐसे थे कि जब हम अपना सामान उठा रहे थे तो वो हमारे कंधे पे अपना थैला भी टांग देते थे <laughs> वजह क्या थी वो कहते थे यार तुम तो सब ले ही चल रहे हो तो ये भी ले चलो हम थोड़ा हमको पकड़ के चलना पड़ता पकड़ पकड़ के कुछ नहीं चलना पड़ता था वो सिगरेट जलाना चाहते थे अब साहब वो थैला भी हम हमारे कंधे मैं ये नहीं कह रहा कि हम वो थैला उठा नहीं सकते थे हम क्या करते देखिए हम तो आज भी आपको बता रहे हैं कि हम हम मतलब काम चोर नहीं हैं मगर काम बचाऊ हम भी है तो साहब हम क्या करते थे कि हम अपने सामान सब वहीं नीचे रख देते थे हम कहते भैया आप जला लीजिए सिगरेट आप पी लीजिए तब उसके बाद आधे आधे बांट के चलेंगे आधा आप ले लीजिएगा आधा हम लेकर चलेंगे। आपको तो, तो, तो, तो, तो चलेगा तो तो पर भी आपको बताते है अच्छा बताइए बहुत से लोग थे जो मतलब हम पढ़ने के जमाने की बात आपको बता रहे है बहुत से लोग थे जो की ये कहते थे की वो हमसे जब बात करते है ना तो हम भैया हम बड़ा थोड़ा टाइप के थे तो वो कहते थे हम तुम्हारे साथ बात सिर्फ इसलिए तो कहा करते थे हम लोग <laughs> तो वो नटवा वकील जो थे वो थोड़ा हम लोग से सीनियर थे <laughs> तो वो कभी कभी हम लोग के ग्रुप में आ जाते थे हम लोग खम्बे के पास खड़ा होकर चर्चे लोग बात करते थे <laughs> तो वो वहां पर आ जाते थे भाई साहब हम लोग एक आध बार तो सुने उनकी बात को फिर हम लोग समझ गए कि यार ये जो है ना ऐसे नहीं मानेंगे ये तो इंसल्टिंग इंसल्टिंग बात। अब उस समय हमारी इज्जतें नहीं थी तो कोई बेइज्जती बेइजती होती ये भी बात मगर नहीं वैसे वो तो आज भी नहीं है बात सही है मगर चलिए हम इज्जत तो करते आप करते हैं भाई बड़ी मेहरबानी है वो भी कितना करते हैं हम समझ रहे हैं चलिए तो साहब वो नटवा वकील जो थे वो हम लोग से जब ये कह गए ना तो हम लोग फिर एक काम किए हाँ। हम लोग उनसे बात में बोले एक दिन जब वो आए दो तीन दिन के बाद हम लोग बोले कि गुरुजी एक बात बताएं आपसे हाँ? आप तो बड़का वकील हैं हाँ? आप हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ समझा दीजिए हाँ। भाई साहब बता रहे हैं आपसे हाँ? ये वही काम चोरी वाली काम बचाऊ वाली बात क्यों? वो सोचे कि इन सारे ईडियट्स को हम काहे अपना ज्ञान बांटेंगे बोले मतलब कंपटीशन था ना उस टाइम में बड़ा सब हम सब एक का इम्तहान दे रहे थे तो वो सोचे कि अगर हम इनको बता देंगे तो तो ये निकल जाएंगे आगे और भैया वो नहीं बताए उसके बाद आना ही छोड़ दिया चीप एंटरटेनमेंट छोड़ दिया हमारा तो देखिये ये तो सब जो कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई कर गए थे नहीं वो सब नहीं कर पाए वो तो हम भी नहीं किए वो भी नहीं किए तो बराबर रहे ना हम लोग तो खैर मगर हम बता ये रहे आपसे कि ये जो काम बचाऊ है ना इस काम बचाऊ से आपको मौका है निकलने का ऐसे लोगों से आप निबट सकते हैं तो मैं भैया आप लोग से यही कहूंगा कि मैं जो हमारे दोस्त लोग जो आज बात सुन रहे हैं हमारी आप भी जरा देखिए अपनी जिंदगी में कि आपको कितने काम बचाऊ मिलते हैं और ये बचाओ लोग जो है आप देखिए इनके गुण आपके अंदर कितने हैं? हैं <laughs> नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूं भाई हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ना तो मतलब देखिए खाने की थाली हटाना एक बड़ा सिंपल उदाहरण हम बता रहे हैं बहुत बेसिक खाने है। के बाद चाय का प्याला छोड़ देना अगर जो मेज पर कुछ गिरा है उसको कपड़े से झाड़ देने में क्या बुराई है महाराज बुराई अखबार अगर पढ़ लिया है तो उसको फोल्ड, फोल्ड करके रखने में क्या हर्जा है मगर साहब न तो अखबार है फोल्ड होगा ना तो सिगरेट है कहीं रख हम आपको बता दें हमारे एक दोस्त हैं वो प्रोबेशन में थे हमारे साथ एक बार सीनियर थे हम लोग से अभी भी वो हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं तो हम आपको बताएं कि वो भाई साहब के कमरे में हम लोग एक बार गए तो उन्होंने कहा कि हम, लो, हम लोग सिगरेट पीते थे उस टाइम में तो मतलब देखिए एस्ट्रे है ये काहे सिद्ध हुआ ये काम बचा हुए है ना <laughs> नहीं, नहीं, भाई उसी तरह का हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ये एग्जाम्पल मत सेट करिए कि मैं कर दूंगा लेकिन एक बात बताइए बिल्कुल देखिए नहीं एक बात सुनिए पहले मैं बता दूं। अच्छा आप बताइए मैं ये कह रहा हूं कि आप ये मत कहिए कि भैया मैं कर दूंगा मैं कर देता हूं नहीं अगर आपको काम बचाओ से मतलब बदला लेना है तो काम बचाओ से कहिए कि अखबारवा लपेट के रखो काम बचाओ से कहिए कि ये जो प्याला यहां रखे हो इसको जाके रख के आओ अच्छा तो अब आप बताइए क्या कह रही हम थी? कह रहे थे कि जो लोग ज्यादा काम कर लेते हैं औरों का काम भी ओढ़ लेते हैं ज़्यादा जिम्मेदार उनको भी तो मिलते हैं हाँ साहब रिवॉर्ड्स भी तो, मिलते तो, हैं मतलब, आ, मैं इन रिवार्ड्स का और इसके नतीजे का जिक्र करूंगा मगर अगले हफ्ते में क्यूँकी अभी अगर रिवॉर्ड की बात करने लगेंगे तो साहब बात बढ़ेगी तो बढ़ती चली जाएगी दूर हाँ साहब वो दूर तलक जाएगी तो चलिए रिवार्ड्स की बात भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि एक बार जब कोई ओढ़ लेता है ना काम को तो उससे हटना कितना मुश्किल हो जाता है खुद ही नहीं चाहता होगा कि नहीं, नहीं नहीं नहीं साहब खुद हा? नहीं, हा? नहीं। हा? क्योंकि उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है अरे बस बस आप यहीं पर रोक देंगे अगले हफ्ते फिर बात करेंगे ठीक है लेकिन हम चलते चलते यही कहेंगे कि महत्ता भी तो बढ़ जाती है ठीक है महत्ता रिवॉर्ड सब बातें करेंगे अगले हफ्ते ओके तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे मगर एक बात बता दें साहब पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी धोन पहचान हम नहीं दे पाए वजह है समय की कमी समय की कमी नहीं हाँ। बचाओ अभियान <laughs> अब साहब रात में साढ़े नौ रिकॉर्ड कर रहे हैं एक बात सुनिए इस बार तो धुन दे रहे हैं आप नहीं भैया धुन इस बार भी नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी 26 मिनट की बात हो चुकी ओ, है हो, हो, हम तो बोलते चलते हैं है साहब हाँ। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपने अपना समय दिया है उसके लिए आभारी हूँ और अगले हफ्ते डेफिनेटली प्रॉपर फॉर्मेट में और प्रॉपर समय पर आपके साथ बातें करूंगा बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद नमस्कार दूर देश मेरे पी के नगरिया मैं उनकी माँ मेरे सांवरिया माधी लगन की डोर हो वाधी लगन की डोर मैंने सब सोच समझ के जाऊँ पिया के देश हो रसिया में सज धज के चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के